महाभारत आदि पर्व तधिक शत्याय सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण और संतानोत्पादन के लिए आग्रह तथा भीष्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उनकी अस्वीकृति वाच तथा सत्यवती दीना कृपणाम पुत्र गृधिनी पुत्र से कृप्त कार्याण स्नुषाभ्या सह भारत च चीस्म स सृवृतांबरम धर्म च पितृवश मातृवश भावि प्रसमच्य महाभागा सांतनो वाक्यमब्रवी सा कौरवशस्न दई पिंड कृति संतान प्रतिषित वह संपायन जी कहते हैं तदनंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई उसने पुत्रवधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपने दोनों बाहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्मी को धीरज बंधाया फिर उस महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा बेटा सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित हैं यथा यहाँ शुभम करर्गोपगमनम ध्रुव यु ध्रुवम सत् धर्मस्था ध्रुव जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यम्भावी है वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है वेत्थ धर्मांस धर्म समासे नेतरेण विविधास्तम चु तिरत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्थ वेदांगाड़ी चर्वश धर्मज्ञ तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है व्यवस्थानम तथे धर्मे कुलाचारम च लक्ष प्रतिपत्ति शुक्रांगी रसियो मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है तस्मान तस् शुभ्रे समस्या तय धर्म भृतांबर कार्य तांबन क्षा त्रुवा कर्तुमर्हसी अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ तुम पहले उसे सुन लो फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो भ्राता भ्रता बाल ये वत स्वर्गम अपुत्रौ भ्रतुस्ते काशीराजसुते शुभे रूप यौवन समय बन्ने पुत्र तोरुत्द आंसनाय कुलश नल्योगा महाबा धर्म कर्तमे मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया नरश्रेष्ठ उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था तुम्हारे भाई की ये तीनों सुंदरी रानियाँ जो काशीराज की कन्याएँ हैं मनोहर रूप और जो जुवावस्था से संपन्न हैं इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है भारत तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं भी इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो महाबाहो मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो राज्य स्वय भ अनुसार दारांश कुरु धर्मेडम् दा, पिता महान राज्य पर अभिना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो धर्म के अनुसार विवाह कर लो पितरों को नरक में न, न गिरने दो वह सम्पान वाच तथो तथ्यो तथोच्यनों मात्र परम परं तपुवाचाथ धर्मात्मा धर्मेवरम वचह वह जी कहते हैं जन्मे माता और सुहेदों के ऐसा कहने पर शत्रुदमन धर्मात्मा भीश्व ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया असंशयम परो धर्म तया मातृत राजेयम नोपेय जात मैथुनम तमपत्यम तो प्रतीत में ज्ञा प्रतिज्ञा पर यथावृत्तम शुल्क हे तोरे सत्यवती सत्यम ते प्रतिजानम्य हम पुनः माता तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है इसमें संशय नहीं परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री सहवासी करूंगा संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानते ही हो सत्यवती तुम्हारे लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थी वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ परित्यजेयम त्रैलोक्यम राज्यम दुवा पुनः नतु सत्यम कथंचन मैं तीनों लोकों का राज्य देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूँ परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता त्यजे पृथ्वी गंधम आपस् रसम्हात्मन ज्योतिथा त्यजे रूपम वायुस्प गुणम त्यजेन् पृथ्वी अपने गंध छोड़ दे जल अपने रस का परित्याग कर दे तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे प्रभाताम त्यज सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे विक्रम मृत हाजिया धर्मम जय शाच न तो हम सत्य मुदृष्टुमेय कथन इंद्रपराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे परन्तु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता तथायां लोकाना संचय अमृतोस्त्री लोक्य सदन सदन से मुक्ता द्रमण तेजसा माता सत्यवती भी उच तदनमी ते स्थित सत्य परां सत्यपराक्रम ईन्जेतान्न स्व स्वेजस जा सत्यं तन्मदेज भाषितम आपक्ष वह पैता महिम धुरम सारे संसार का नाश हो जाए मुझे अमृतत्व मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता महान तेजोरूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली बेटा तुम सत्य पराक्रमी हो मैं जानती हूँ सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकी जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्यभार को वहन करो यथाते ते कुल तंतु पराभवे श्रीदस्त प्रेरन तथा कुरु परम तप परम तप जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो धर्म के भी अवहेलना न होने पावे और प्रेमी सुहित भी संतुष्ट हो जाए वही करो लाल कृपनाम पुत्र गृधि भूजो ब्रवीदिद पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही रा मान न धर्मे क्षत्रिय राजमाता धर्म की ओर दृष्टि डालो हम सबका नाश न ना करो क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है संतानोरपि संतान यहादक्ष भुवे ततते धर्मम प्रवक्षा छात्रम रागी सनातनम राजमाता महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा वह सनातन धर्म है श्रुवा तम प्रतिप्य स्व प्राग सपुरोहित आपद्धर्माथ कुशल लोकतंत्र उसे आपद्धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो ये श्री महाभारत आदिपर्वणि संभव पर्वनी, सत्यवती भीष्मत्यवती संवाद सततमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म सत्यवती संवाद विषयक एक सौ तीनवा अध्याय पूरा हुआ